दीवार तोड़ना काले छात्रों का संघर्ष लेखन आइलिन लुकस चित्रांकन मार्क एंटनी हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी लेखक का नोट कुछ साल पहले तक कानून ने कई जगहों पर काले और गोरे अमेरिकियों को अलग अलग रखा था इसे सेग्रीगेशन या रंग भेद कहा जाता था प्रतीक्षालयों और पानी पीने के नलों बसों और होटलों पर केवल सफेद के संकेत लगे होते थे केवल काले वाले संकेत सिर्फ छोटे गंदे स्थानों पर लगे होते थे गोरे बच्चों और काले बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल थे काले बच्चों के स्कूल हमेशा पुराने और छोटे होते थे काले बच्चों को उन किताबों का इस्तेमाल करना पड़ता था जो गोरे बच्चों के स्कूल अब नहीं चाहते थे उन्नीस में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रंग भेद के कारण अलग अलग स्कूल गलत थे बच्चों को अलग नहीं रखा जा सकता था और केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता था उन्नीस में लिटिल रॉक एर्कनसॉ में नौ काले छात्रों को गोरे बच्चों के हाई स्कूल, सेंट्रल हाई में स्थानांतरित किया गया उन्हें लिटिल रॉक नाइन के नाम से जाना जाने लगा ये उन काले बच्चों की कहानी है लिटिल रॉक एर्कनसॉ में एक कार धीरे धीरे एक शान सड़क पर आगे बढ़ी ड्राइवर ने सही घर की तलाश की और जब उसे वो मिल गया तो उसने कार धीमी की ये एल और डेजी बेट्स का घर था वह पास के शहर में एक अफ्रीकी अमेरिकी अखबार के मालिक थे अचानक कार के अंदर से किसी ने पत्थर फेंका उससे बेट्स के घर के सामने वाली खिड़की चकनाचूर हो गई कांच टूटने की आवाज के बाद कुत्ते भोंकने लगे और बच्चे रोने लगे और कार में सवार लोग हंसते हुए तेजी से दूर चले गए पर घर के अंदर कोई नहीं हंसा पत्थर ने डेजी बेट्स को लगभग मार डाला क्योंकि वो सोफे पर बैठी थीं उन्होंने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को देखा वो जानती थी कि पत्थर फेंकने वाले उन्हें डराना चाहते थे वे चाहते थे कि डेजी उन काले छात्रों की मदद करना बंद कर दें जो सेंट्रल हाई स्कूल में जाने वाले थे लेकिन वो डरी नहीं वो उन छात्रों की मदद करके रंग को समाप्त करने की कोशिश करेंगी वो उन कानूनों को जिन्होंने कालों और गोरों को अलग रखा था ख़त्म करने की कोशिश करेंगी सेंट्रल हाई एक बहुत बड़ा स्कूल था। उसका क्षेत्रफल शहर के पूरे एक ब्लॉक के बराबर था स्कूल में पांच मंजिलों पर कक्षाएं लगती थीं और उसमें 2000 से अधिक विद्यार्थी थे अब उनमें से नौ छात्र काले होंगे उनमें से एक अर्नेस्ट ग्रीन था ये उसका हाई स्कूल का आखिरी साल होगा वो सेंट्रल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज जाना चाहता था अन्य छह छात्र ग्यारहवीं कक्षा में थे मिनीजियन ब्राउन एक मज़ेदार लड़की थी उसे लोगों को हंसाना पसंद था उसे गाना भी पसंद था टेरेंस रॉबर्ट्स हंसमुख और स्मार्ट था उसके पास हमेशा कहने के लिए वो बातें होती थीं जिन्हें सुनकर लोग मुस्कुराएं। एलिजबैथ एक्फर्ड को सिलाई पसंद थी स्कूल शुरू होने का इंतजार करते हुए उसने अपने लिए एक नई पोशाक सिली थी थेल्मा मदरशेट छोटी और पतली थी और उसका दिल कमज़ोर था लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था ग्लोरिया रे चुपचाप उन चीजों के बारे में बातें करती थी जो उसके लिए महत्वपूर्ण थीं मेलबर पटीलो सुंदर थी और उसने बहुत सी चीजों में अच्छा प्रदर्शन किया था उसे पता था सेंट्रल में पांच मंजिले अफसर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे जेफरसन थॉमस और कार्लोटा वॉल्स दसवीं कक्षा में थे जेफ अपने पुराने स्कूल के सबसे तेज धावकों में से एक था कार्लोटा छात्र परिषद में थी सभी नौ छात्रों का व्यवहार अच्छा था और वे मेहनती थे वे सभी सेंट्रल हाई स्कूल में जाने को लेकर उत्साहित थे वे जानते थे कि उन्हें वहां स्कूल की टीमों और क्लबों में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी मिनिजियन संगीत क्लब में नहीं गा सकेगी जेफ दौड़ की टीम में शामिल नहीं हो सकेगा अर्नेस्ट बैंड में अपना सैक्सोफोन नहीं बजा सकेगा काले छात्र केवल कक्षा में जाकर पढ़ सकते थे लेकिन वो अपने आप में खुद एक बड़ी बात होगी अर्नेस ने अपने दूसरे मित्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा दक्षिण के कई गोरे लोग रंग भेद का अंत नहीं चाहते थे वे काले बच्चों को गोरे बच्चों के साथ स्कूल में नहीं देखना चाहते थे उनमें से कुछ गोरे इस बारे में एरकनसॉ के गवर्नर ऑरवल फॉर्ब्स से चर्चा करने गए मजदूर दिवस पर गवर्नर फॉर्ब्स ने रेडियो और टीवी पर अपना संदेश सुनाया उन्होंने कहा कि सेंट्रल हाई स्कूल के बाहर सैनिक तैनात होंगे उन्होंने ये भी कहा कि काले छात्र सेंट्रल हाई में न जाए देखो गवर्नर हमारी परेशानी बढ़ा रहा है मेलबा की दादी ने कहा मेलबा की दादी सही थी अगली सुबह सेंट्रल हाई स्कूल के सामने लोगों की एक भीड़ जमा हुई इमारत के चारों ओर हेलमेट और बंदूकों के साथ सैनिक चुपचाप खड़े थे ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध के लिए तैयार हों। क्या सेंट्रल हाई स्कूल में लड़ाई होगी उस दिन केवल गोरे छात्र ही सेंट्रल आए थे काले छात्र अपने अपने घरों में ही रहे वे कोई परेशानी मोल लेना नहीं चाहते थे लेकिन वे अच्छी शिक्षा चाहते थे और अब सेंट्रल हाई को काले छात्रों का स्कूल भी माना गया था अगले दिन एलिजाबेथ के घर जाने की कोशिश करेंगी उन्होंने बाकी छात्रों से सुबह सेंट्रल स्कूल से कुछ ब्लॉक दूरी पर मिलने को कहा फिर मिसिज बेट्स उनके साथ साथ स्कूल जाएंगी बुधवार की सुबह नौ में से सात छात्र योजना के अनुसार मिले उनके सामने दो चर्च के पुजारी चले उनमें से एक सफेद था दूसरा काला था दो पुजारी उनके पीछे पीछे चले जैसे ही काले छात्र स्कूल के पास पहुंचे उन्होंने लोगों की भीड़ देखी भीड़ के चेहरे क्रोध और घृणा से भरे थे लोग उन पर चिल्ला रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे लेकिन छात्र फिर भी चलते रहे छात्र जब सैनिकों के पास पहुंचे तो उन्होंने छात्रों से घर जाने को कहा छात्रों को बताया गया कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे दुख की बात थी कि छात्र मुड़े और चले गए मेलबा पटीलो अभी सभा स्थल पर भी नहीं पहुंची थी गुस्साए गोरे लोगों ने उसे और उसकी मां को वहां से भगा दिया फिर मां बेटी को घर लौटना पड़ा एलिजाबेथ एक्फर्ड के लिए हालत और भी बुरे थे उसे दूसरों के साथ कहां मिलना है यह संदेश नहीं मिला था अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने के बाद वह खुद स्कूल जाने के लिए बस में सवार हुई जब वो बस से उतरी तो उसे सिर्फ गुस्साई गोरी भीड़ ही दिखाई दी तभी उसे स्कूल के पास खड़े सैनिक दिखे उसने सोचा कि सैनिक उसकी रक्षा करेंगे जैसे ही एलिजाबेथ सैनिकों के पास गई किसी ने उसकी पोशाक पर स्याही छिड़क दी एक महिला उसके चेहरे के सामने जोर से चीखी एलिजाबेथ ने गुस्से वाली आवाज़ों को नजरअंदाज करने की कोशिश की वो अपना डर नहीं दिखाना चाहती थी अंत में वो सैनिकों के पास पहुंची सैनिकों ने उसे आगे जाने देने के बजाय उसका रास्ता रोका उन्होंने उस पर अपनी बंदूकें तानी सैनिक उसके पक्ष में नहीं थे धूप के चश्मे के पीछे एलिजाबेथ की आंखों में आंसू भर आए वो मुड़ी और वहां से चल दी भीड़ में मौजूद लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की कोई चिल्लाया उसे पकड़ो एलिजाबेथ ने कुछ आगे सड़क पर एक बस स्टॉप देखा वो वहां गई और एक बेंच पर बैठ गई उसके बगल में एक दयालु आदमी बैठा था तुम तो उन्हें खुद को रोते हुए देखने मत देना वो आदमी फुस, फुस जब बस आई तब एक महिला एलिजाबेथ की मदद के लिए आगे आई वो एलिजाबेथ को वहां ले गई जहां एलिजाबेथ की मां काम करती थीं। तीन सप्ताह तक सैनिकों और गुस्साई भीड़ ने काले छात्रों को सेंट्रल हाई स्कूल से बाहर रखा छात्रों को अपना स्कूल का काम डेजी बेट्स के घर पर ही करना पड़ा उनके लिए अपने नए स्कूल को छोड़कर अपने पुराने स्कूलों में वापस जाना आसान होता लेकिन वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं वो सही था फिर एक दिन सैनिक चले गए आगे क्या होगा एलिजाबेथ ने पूछा स्कूल के लिए तैयार हो मिसेस बेट्स ने कहा हमेशा की तरह सेंट्रल हाई स्कूल के सामने दरवाजे पर लोगों की भीड़ थी पुलिसकर्मियों ने काले छात्रों को एक दूसरे दरवाजे से जाने को कहा जहां पर भीड़ उन्हें नहीं देख सकती थी अंदर लोगों ने छात्रों को उनकी कक्षाएं खोजने में मदद की थेल्मा की तबीयत ठीक नहीं थी कोई उसे ऑफिस लेकर गया लेकिन थेलमा घर नहीं जाना चाहती थी उसने स्कूल के अंदर घुसने के लिए बहुत देर तक इंतजार किया था मैं अब हार नहीं मानूंगी उसने कहा जब भीड़ को पता चला कि काले छात्र अंदर चले गए थे तो वे बहुत गुस्सा हुए उन्होंने बाहर मौजूद कुछ पत्रकारों को पीटा छात्र अपनी कक्षाओं में बैठे बैठे पत्रकारों की चीख पुकार सुन पाए पुलिस प्रमुख को डर था कि कहीं और लोगों को चोटें ना लगें। उसने काले छात्रों से घर जाने को कहा स्कूल के नीचे गैरेज में काले छात्र पुलिस कारों में सवार हुए नीचे उतरो और वहीं रहो पुलिस प्रमुख ने छात्रों से कहा रास्ते में कहीं मत रुकना पुलिस प्रमुख ने ड्राइवरों से कहा गाड़ियां तेजी से भागी कुछ घंटों तक काले छात्र सेंट्रल हाई में रहे लेकिन उन्हें वहां रहने नहीं दिया गया देश भर के समाचार कार्यक्रमों में इस घटना के बारे में चर्चा हुई उससे कई अमेरिकी बहुत नाराज हुए उन्होंने छात्रों को पत्र भेजकर उन्हें अपने शहरों में स्कूल आने के लिए आमंत्रित किया अमेरिका के राष्ट्रपति डवर भी नाराज हुए उन्होंने कहा कि कोई भी भीड़ अमेरिकी बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं रख सकती थी फिर उन्होंने लिटिल रॉक में सैनिकों का एक नया दस्ता भेजा उनका काम काले छात्रों को सेंट्रल हाई में जाने देना था अगले दिन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लिटिल रॉक पहुंची बुधवार की सुबह सैनिकों ने मिसिज बेट्स के सामने के दरवाजे पर दस्तक दी हम छात्रों के लिए तैयार हैं उन्होंने कहा उस दिन नौ छात्र सेना की गाड़ी में सवार होकर स्कूल गए ऊपर हेलीकॉप्टरों में सैनिकों ने गश्त लगाई हर जगह सैनिक थे उन्होंने अर्नेस्ट और एलिजाबेथ और अन्य छात्रों के साथ स्कूल के मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा मिनिजियन ने कहा कि उसके बाद उसे एक अमेरिकी होना महसूस हुआ अर्नेस्ट ने कहा कि उसके लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी लिटिल रॉक नाइन सेंट्रल हाई के सामने वाले दरवाजे से होकर गुजरे मेलबा ने बाद में कहा कि उस समय पूरे देश ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया अंत के शब्द थोड़ी देर के लिए सैनिक लिटिल रॉक नाइन के साथ उनकी कक्षाओं में गए अधिकांश छात्रों ने या तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया या फिर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अभी भी काले छात्रों के वहाँ आने से नाराज़ थे और उन गोरे छात्रों ने उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया कुछ महीनों के बाद अधिकांश सैनिक चले गए और तब हालात और भी खराब हो गए गोरे छात्रों ने काले छात्रों को गालियाँ दीं लंच के वक्त उन्होंने उन पर खाना फेंका उन्होंने काले छात्रों पर पेंसिलें फेंकी उन्होंने उन्हें लाते मारी और उनकी किताबें नीचे गिराईं आखिर में ग्रेजुएशन दिवस आया अर्नेस ग्रीन सेंट्रल हाई से स्नातक करने वाले पहले काले छात्र बने बाद में उन्होंने कहा मुझे पता था कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया था मैंने यहाँ आकर एक दीवार तोड़ी वो थी अलगाव और रंग की दीवार वो दीवार जो काले और गोरे लोगों को अलग रखती थी अर्नेस्ट ग्रीन और आठ अन्य छात्रों ने दीवार को तोड़ने में मदद की जिससे कि काले लोग और गोरे बच्चे एक साथ स्कूल जा सकें। लेकिन गवर्नर ने अभी भी इसे सही नहीं माना उन्होंने काले और गोरे छात्रों को एक साथ रहने देने के बजाय उन्नीस सौ स्कूल वर्ष के लिए लिटिल रॉक के सभी पब्लिक हाई स्कूलों को बंद कर दिया काले और गोरे छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य तरीके खोजने पड़े मेलबा ने अपने स्कूल का आखिरी साल कैलिफोर्निया में बिताया और मिनिसियन न्यूयॉर्क चली गई जब लिटिल रॉक स्कूल उन्नीस में पथझड़ में फिर से खुले तो कार्लोटा और टेरेंस सेंट्रल हाई स्कूल में लौटे बाकी लोग अपने पुराने स्कूलों में चले गए उन सभी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कॉलेज के बाद अपने अपने सफल करियर में आगे बढ़े उन्नीस में लिटिल रॉक नाइन सेंट्रल हाई स्कूल का दौरा करने के लिए वापस लौटे। इस बार उनका अभिनंदन करने वाली भीड़ ने उन्हें हीरो बनाकर उनका खूब किया। छात्र संघ का अध्यक्ष एक युवा अश्वेत व्यक्ति था लिटिल रॉक की मेयर भी अब एक अश्वेत महिला थी लिटिल रॉक नाइन ने दीवार को तोड़ने में मदद की अब ये हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अलग रखने वाली सभी दीवारों को तोड़ना जारी रखें महत्वपूर्ण तिथियां मई 17, उन्नीस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि गोरे काले बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल असंवैधानिक थे ग्रीष्म उन्नीस सभी काले स्कूलों से सेंट्रल हाई स्कूल में जाने के लिए 17 छात्रों का चयन किया गया अगस्त तक वह सूची नौ तक सीमित हुई दो सितंबर उन्नीस गवर्नर फॉर्ब्स ने सेंट्रल हाई के आसपास सैनिक तैनात किए 3 सितंबर 1957, काले छात्रों को स्कूल के पहले दिन घर पर ही रहने को कहा गया 4 सितंबर उन्नीस काले छात्रों को दूर रखा गया क्योंकि वे सेंट्रल हाई में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे 23 सितंबर उन्नीस काले छात्रों ने एक बगल के दरवाजे से सेंट्रल हाई में प्रवेश किया लेकिन पुलिस सुरक्षा के डर से उन्हें घर ले गई चौबीस सितंबर उन्नीस लिटिल रॉक में अमेरिकी सेना के सैनिक पहुंचे 25 सितंबर उन्नीस लिटिल रॉक नाइन ने अमेरिकी सैनिकों के साथ सामने के दरवाजे से सेंट्रल हाई में प्रवेश किया 27 मई उन्नीस सौ ग्रीन ने सेंट्रल हाई से स्नातक पूरा किया